शांति शांति ही ईश्वर के विषय में विचार चल रहा है ईश्वर के ऐश्वर्य को लेकर के ईश्वरत्व को लेकर के एक विचार चलाया है ईश्वर में ईश्वरत्व के पीछे क्या कारण है क्या प्रमाण है परमेश्वर ऐश्वर्यशाली है ईश्वर में ईश्वरत्व है जो ईश्वरत्व पुरुषों से मनुष्यों से विलक्षण से युक्त है विशेष है इसलिए महर्षि पतंजलि ने पुरुष विशेष ईश्वर कहा ईश्वर मनुष्यों में विशिष्ट है विशेष है क्यों विशेष है क्लेश कर्म विपाक और आशय इन सब से अपरा पृथक है भिन्न है इसलिए ईश्वर मनुष्यों से विशेष है मनुष्य मनुष्यों में एक भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा जो क्लेश से युक्त ना होता हो जिसने जन्म लिया जिसने शरीर को धारण किया शरीरधारी क्लेशों से युक्त होता है अविद्या अस्मिता राग द्वेष, अभिनिवेश से युक्त होता है जिसने शरीर को धारण किया है वह व्यक्ति क्लेशों से युक्त हो करके कर्म करता है राग द्वेष से युक्त हो करके कर्म करता है जिसने शरीर को धारण किया है वह व्यक्ति अविद्या आदि क्लेशों से युक्त हो करके जिन कर्मों को करता है उन कर्मों का फल प्रतिफल भोगता है ऐसा नहीं हो सकता जिसने शरीर को धारण किया हो और वो कर्मों का फल नहीं भोगता हो क्योंकि शरीर मिला ही उसके कर्मों के आधार पर है और जिसने शरीर को धारण किया है वह व्यक्ति सुख या दुख रूप रूपी फल को भोगता हो और उसके संस्कार नहीं बनाता हो वासनाओं को अवश्य रूप से बनाता है तो शरीरधारी व्यक्ति में क्लेश होंगे क्लेशों के अनुरूप कर्म होंगे कर्मों के अनुरूप फलों को प्राप्त करेगा और उन फलों के अनुसार वासनाएं संस्कार अवश्य बनाता है हाँ वह मनुष्य इन क्लेशों को समाप्त करता है पहले क्लेशों को बनाता है कर्मों को करता है उन कर्मों के फलों को भोगता है और उन कर्मों के फलों के संस्कार बनाता है फिर उनको दूर करता है मनुष्य में ये बात है मनुष्य क्लेशों से जुड़ा रहता है फिर विवेक वैराग्य को प्राप्त करके क्लेशों को समाप्त करता है क्लेशों से होने वाले कर्मों को नहीं करता है क्लेशों से युक्त होकर के जिन कर्मों को करता है उनके फलों को नहीं भोगता है क्योंकि विवेक वैरागी को प्राप्त किया और जब सुख या दुख रूपी फल को भोगता ही नहीं तो उनके संस्कारों को भी नहीं बनाएगा यह तब है जब उसने पहले ऐसा बनाया है बात को समझने का प्रयत्न हम सबको करना है कि मनुष्य पहले अविद्या राग द्वेष अभिनिवेश आदि क्लेशों से युक्त होकर के कर्मों को करता है उनके फलों को भोगता है फिर उसके बाद उनके संस्कारों से युक्त होता है यह सब करके फिर इनसे हटता है इन बंधनों में रहकर के इन बंधनों से मुक्त होता है इसलिए ईश्वर के लिए कहा पुरुष विशेषा ईश्वर तो पुरुषों में विशेष है वो इन बंधनों में आता ही नहीं क्लेश रूपी बंधन में कर्म रूपी बंधन में उनसे प्राप्त होने वाले फल रूपी बंधन से और क्लेशों से युक्त होकर के जिन फलों को प्राप्त होता है उनके संस्कार रूपी बंधनों से इन समस्त बंधनों से ईश्वर सर्वथा तो होता है और आत्मा पुरुष मनुष्य इन बंधनों में रह करके फिर इन बंधनों से मुक्त होता है इसलिए दोनों में अंतर है मनुष्य में और ईश्वर में ये विशेष अंतर है इसलिए वो ईश्वर है यदि वो ईश्वर है उसके ईश्वरत्व के पीछे क्या प्रमाण है क्या कारण है वो ईश्वर है हम कैसे माने वो ईश्वर है इसका प्रमाण इसका स्टैंडर्ड बताइए इसका मानक बताइए कि वो ईश्वर है तो क्यों ईश्वर है तो महर्षि वेदव्यास ने मानक बताया है तस् शास्त्रम प्रमाणम उस ईश्वर के ईश्वरत्व में शास्त्र प्रमाण है वेद प्रमाण है देखिए ईश्वर के ईश्वर होने में प्रमाण एक मानक बताया जा रहा है वो वेद है तस्य शास्त्रम प्रमाणम अच्छा फिर ये बताइए उस शास्त्र का उस वेद का प्रमाण क्या है वेद का भी तो कोई प्रमाण हो वेद का भी कोई प्रमाण होना चाहिए ईश्वरत्व के पीछे प्रमाण वेद को बताया है तो वेद का भी प्रमाण पूछा जा रहा है कि उस शास्त्र का प्रमाण क्या है शास्त्रम पुनः किम प्रमाणम शास्त्रम पुनः किम प्रमाणम उस शास्त्र का फिर प्रमाण बताइए, उसका क्या प्रमाण है तो महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया प्रकृष्ट सत्व ईश्वरत्व उसमें प्रमाण है ईश्वरत्व के प्रमाण में वेद को प्रमाण बताया है और वेद के प्रमाण में ईश्वरत्व को प्रमाण बताया यानी दोनों एक दूसरे के प्रमाण बन रहे हैं। और लौकिक उदाहरण जो आपके सामने प्रस्तुत किया था एक जामुन है और एक सेव फल है एक छोटा सा है एक बड़ा सा है बड़े को बड़ा सिद्ध करने के लिए जामुन को प्रमाण के रूप में उपस्थित किया और जामुन को छोटा बताने के लिए सेव फल को उपस्थित किया ये एक दूसरे के लिए प्रमाण नहीं बन सकते क्योंकि दोनों असिद्ध है दोनों अनित्य है परंतु ईश्वर के ईश्वरत्व में प्रमाण वेद है और वेद के प्रमाण के लिए ईश्वरत्व को प्रमाण के रूप में उपस्थित किया है यहां पर ईश्वर का ईश्वरत्व और वेद ये दोनों एक दूसरे के प्रमाण बन रहे हैं और यहाँ जामुन और एक सेफल इन दोनों के बीच में एक दूसरे के ये प्रमाण नहीं बन रहे हैं। एक स्थान पर प्रमाण बन रहे हैं और एक स्थान पर प्रमाण नहीं बन रहे हैं। ऐसा क्यों क्योंकि ये जो जामुन और सेब फल है ये उत्पन्न पदार्थ हैं। उत्पन्न पदार्थों में एक दूसरे की अपेक्षा से प्रमाण नहीं दे सकते क्योंकि दोनों अनित्य है दोनों असिद्ध है परंतु ईश्वरत्व और वेद ये अनित्य नहीं है ये दोनों अनित्य नहीं है इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं इन दोनों का अनादि संबंध है ईश्वर सत्वे एतयो अनादि संबंध महर्षि वेद व्यास कहते हैं ईश्वरत्व और वेद ये दोनों ईश्वर में ही रहते हैं ईश्वर का ईश्वरत्व ईश्वर में विद्यमान है और वेद ज्ञान ये भी ईश्वर में विद्यमान है क्योंकि ईश्वर ज्ञानी है ईश्वर में जानकारी है ज्ञान है जिसने इतने लंबे चौड़े संसार को बनाया है उसके पास जानकारी ना हो ये कैसे हो सकता है और जो ज्ञान विज्ञान है जो ईश्वर में विद्यमान है उसी का नाम वेद है वेद ज्ञान है तो ईश्वर का ईश्वरत्व भी ईश्वर में विद्यमान है और ज्ञान वेद ज्ञान भी ईश्वर में विद्यमान है ये दोनों ईश्वर में विद्यमान है इसलिए कहा जा रहा है एतो अनादि संबंधा ईश्वर सत्वे ये तोह अनादि संबंधा ये जो दोनों हैं ये ईश्वर में विद्यमान होने के कारण से ईश्वर के साथ में इनका अनादि संबंध है अनादि का अर्थ होता है जिसका आदि नहीं होता जिसका प्रारंभ नहीं होता जिसका प्रारंभ होता है उसको आदि कहते हैं और जिसका प्रारंभ कभी नहीं होता उसको अनादि कहते हैं जैसे आत्मा का आदि कोई नहीं है आत्मा का कोई कारण नहीं है आत्मा नित्य है सदा से है इसलिए जीवात्मा अनादि है जीवात्मा अनादि है और ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है इस ब्रह्मांड का जो मूल कारण है रॉ मेटीरियल है जो रॉ मेटीरियल है वो सत्व सत्वरजतम है जिसे प्रकृति के नाम से कहा है इस ब्रह्मांड का कारण है वह भी अनादि है उसका भी कोई आदि नहीं है उसका भी कोई मूल नहीं है उसका कारण कोई भी नहीं है वो अनादि पदार्थ है मूल का मूल नहीं हुआ करता है जो कारण है अंतिम कारण है फिर उसका भी कोई कारण नहीं हो सकता कारण का कारण नहीं हो सकता मूल का मूल नहीं हो सकता इसलिए ईश्वर भी अनादि है उसका भी कोई कारण नहीं है अर्थात ईश्वर को किसी ने उत्पन्न नहीं किया ईश्वर पहले से विद्यमान है प्रकृति जो सत्व रजतम है इस संपूर्ण ब्रह्मांड का मूल कारण है उसे भी किसी ने उत्पन्न नहीं किया ना ईश्वर ने उत्पन्न किया हां ईश्वर ने उस मूल पदार्थ को लेकर के कार्य जगत के रूप में तो उत्पन्न किया मूल कारण सत्व रजतम रूपी प्रकृति को लेकर के कार्य जगत के रूप में उपस्थित किया है उत्पन्न किया है पर मूल कारण को सत्व रजतम को ईश्वर ने भी उत्पन्न नहीं किया वो तो पहले से ही है अनादि है नित्य है और ठीक इसी प्रकार हम जो आत्माएं हैं जीवात्माएं जो मनुष्यों में आत्मा विद्यमान है प्रत्येक मनुष्य में एक एक अलग आत्मा विद्यमान है जिनको हम गिन नहीं सकते अनगिनत है हां ईश्वर की दृष्टि में सीमा है ईश्वर गिन सकता है पर हमारे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम प्रत्येक आत्मा को गिन सके और हम आत्माएं भी अनादि हैं हमें भी किसी ने उत्पन्न नहीं किया ईश्वर ने भी उत्पन्न नहीं किया जो अनादि पदार्थ होते हैं जिनका आदि कोई कारण नहीं होता है उनको नित्य कहते हैं और जो नित्य पदार्थ होते हैं उनको सिद्ध करने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं होती है वो स्वतः सिद्ध होते हैं वो स्वतः प्रमाण होते हैं उसको प्रमाणित करने के लिए किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है तो ठीक इसी प्रकार से जो ईश्वर है वो नित्य है सदा से विद्यमान है और उस ईश्वर में जो ईश्वरत्व है ईश्वरपना है वो भी सदा से विद्यमान है और जो ईश्वर में वेद है ज्ञान है जो ज्ञानात्मक वेद है जो ज्ञान है वो भी ईश्वर में विद्यमान है यह तो हमारे समझने के लिए कहा जा रहा है कि ईश्वर में ईश्वरत्व के पीछे कारण क्या है वेद है क्योंकि वेद कहता है ईश्वर का ज्ञान कहता है क्योंकि ज्ञान ही हमें यह बताता है कि ईश्वर में ईश्वरत्व है ईश्वर विशिष्ट है बिना जानकारी के किसी को हम उत्तम नहीं समझ सकते बिना जानकारी के किसी को निकृष्ट नहीं कह सकते किसी को उत्तम समझ, समझना है किसी को निकृष्ट समझना है तो उसके पीछे जानकारी चाहिए तो इसीलिए हमारे ज्ञान के लिए ईश्वर का ईश्वरत्व यदि है तो उसके पीछे वेद प्रमाण है और वेद के पीछे कौन प्रमाण है तो ईश्वरत्व है यानी आपस में एक दूसरे के प्रमाण उनसे हम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं कि वास्तव में ईश्वर में ईश्वरत्व है और ईश्वर में ज्ञान है वेद है क्योंकि ये दोनों ईश्वर के साथ विद्यमान है जब से ईश्वर है तब से ईश्वरत्व है तब से वेद है इसलिए इन दोनों का अनादि संबंध है नित्य संबंध है अविनाभावी संबंध है अर्थात जब तक ईश्वर है तब तक वेद है जब तक ईश्वर है तब तक ईश्वर पना है ईश्वरत्व है इनको नकार नहीं कर सकते तो ये जो ईश्वर है जिसमें ईश्वरत्व है वो अनादि है नित्य है वो उत्पन्न होने वाला नहीं है मुख्य बात है कि ईश्वर में ईश्वरत्व उत्पन्न नहीं होता है वो अनादि है यदि ऐसा है तो मनुष्य ही योग्यताओं को प्राप्त करके ईश्वर बन जाता है यह सिद्ध नहीं हो सकता यह बात अनुचित है कि मनुष्य विशिष्ट योग्यताओं को पाकर के वो ईश्वर बन जाता है यह बात सिद्ध नहीं हो सकती क्योंकि ईश्वर में ईश्वरत्व अनादि से है वो सदा से ईश्वर है इसलिए कहा जा रहा है स सदैव ईश्वर सदैव मुक्त वह ईश्वर सदा से ईश्वर रहा है सदा से ईश्वर है और सदा से ईश्वर रहेगा और वह ईश्वर सदा से मुक्त रहे हैं और सदा मुक्त रहेंगे आज भी सदा वर्तमान में भी मुक्त है तो ईश्वर का ईश्वरपन नित्य है सदा से रहने वाला है ईश्वर अलग है और आत्मा मनुष्य अलग है दोनों में भेद है इसी बात को समझने के लिए महर्षि पतंजलि ने यहां पर स्पष्ट किया है शांतिरा बह शांतिषय शांति वनस्पतः शांतिर्शे देवा शांति शांति सर्व शांति शांतिर शांति शांति, शांति...